धर्म पालन में सावधानी की अपेक्षा हमारे यहाँ सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता माना है ये प्रत्यक्ष हिरणगर्भ देवता है यह बात सभी सत्संग सुनने वाले जानते हैं हम आपके घर पहुंच जाएं और आप सो जाओ हमारा अपमान नहीं होगा हमारे अपमान से आपकी बुद्धि नीचे जाएगी सारे देवता तो हिरण्यगर्भ के अंगभूत हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देवता आपके सामने उदय हो रहा है आप सोए हैं कितनी बड़ी असावधानी हमारे जीवन में है और जब से टीवी आई है तब से और भी असावधानी बढ़ गई है अब व्यक्ति 12 बजे तक 2 बजे तक जगता है सूर्योदय के समय समय जरूर सो जाएंगे जबकि उपासक के लिए नियम है कि उसको सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए पर नहीं पालन कर पाता है यह कितनी विडंबना है एक बार एक मनुष्य अपने काम से कचहरी जा रहा था अब स्वभाव से ही कौआ बैठा था डाल पर काँव काँव बोलने लगा मनुष्य ने कहा इसने मेरे कार्य में अपस्गुन कर दिया अब तो काम पूरा नहीं होगा कौवा बोला मनुष्य तुम बुद्धिमान तो बहुत हो पर तुमसे दो गुण ज्यादा मुझ में है कहा क्या गुण ज्यादा है एक यह है कि कोई चीज मिल जाती है तो पहले काव काव करके मैं अपने समाज को इकट्ठा कर लेता हूँ फिर चाहे झगड़ा करके ही खाऊ पर पहले इकट्ठा तो कर लेता हूँ और तुम तो कोई कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो झट मुख में छोड़ देते हो किसी को घर के लोगों को भी पता नहीं होने देते हो एक गुण तो यह ज्यादा है और दूसरा गुण यह ज्यादा है कि सूर्य भगवान के उदय होने से पहले मैं सो करके उठ जाता हूँ अब जैसी हमारी वाणी है वैसा काउ काउ करता हूँ स्तुति करता हूँ जैसी वाणी है वैसी ही तो स्तुति करूँगा तुम तो मनुष्य होकर के भी आठ बजे तक सात बजे तक सोते रहते हो तो तुमसे मैं अच्छा हूँ मुझे देख करके तुम्हें अपसगन हो रहा है हाँ कभी कभी ऐसा ही हो जाता है यह धर्म का मर्म बड़ा सूक्ष्म है एक कथा आती है कि एक बार इंद्र जा रहे थे एक चांडाल ने एक कौवे को मारकर उसे पकाने के लिए जलती हुई चिता पर चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा शराब छोड़ दिया बाद में उसको जूते से ढक दिया पर इंद्र ने देखा तो उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ इंद्र ने पूछा चांडाल से काका मानसम सुरासिकतम उपानद्याम आच्छादितम इंद्र प्रक्षत चांडालम किम मृध्य मतः परम हे चांडाल कौवे का मांस और पकाने के लिए चिताग् उसमें मदिरा छोड़ दिया तुमने अब कौन सी खराब वस्तु है जिससे बचने के लिए जूता से ढक दिया उसने कहा इससे भी खराब वस्तु है शास्त्र में धर्मध्वजित तो नहीं चलता सच्चा धर्म चलता है कहाँ इससे भी खराब है जिससे बचने के लिए ढका है वह है देव द्विज गवाम वृत्तिम हरती हारियति चेषा पादरजोभित मांसमाच्छादितया देवता की संपत्ति देव कार्य के लिए है समाज के काम के लिए है उत्कर्ष के लिए है पर जो देवता की संपत्ति को हरण करके अपने उपभोग में लगाता है उसके चरण की धूली कहीं न पड़ जाए मेरी इस मांस में मेरा मांस अपवित्र न हो जाए अतः ढका है कितना चिंतन सूक्ष्म है गौ की संपत्ति है रक्षण है जगह जगह उसमें लोग दान देते हैं दान देने वाले तो दान देकर के निश्चिंत हो जाते हैं पर उसके प्रबंधक पर कितना बड़ा बोझ है मैं तो बार बार अपने स्थान के महात्माओं को कहता हूँ कि गृहस्थ बहुत चतुर होते हैं रुपये देकर निश्चिंत होकर चले जाते हैं पर एक पैसे का भी दुरुपयोग हुआ तो पाप किसको लगेगा बोलो तुमने तो ले लिया पैसा कमरा बनाएंगे वे तो दे कर के चले गए पर तुमने यह नहीं सोचा कि इसमें से एक पैसे का भी यदि दुरुपयोग किया सावधान नहीं रहे तो उसका दोष किसको लगेगा वह गृहस्थ नहीं पकड़ा जाएगा तुम पकड़े जाओगे इसलिए यह ख़रनाक चीज है इससे ज़रा बचना चाहिए मैं तो पढ़ने वाले को बराबर बार बार इस बात को समझाता हूँ चाहे माने चाहे न माने पर शास्त्र को तो समझना पड़ता है तो कहता हूँ देव संपत्ति है द्विज संपत्ति है गौ संपत्ति है वह पूरे लोक कल्याण के लिए है वह स्व उपभोग के लिए नहीं है इसलिए उस संपत्ति का थोड़ा भी भाग स्वयं के उपभोग में खर्च करते हैं तो शास्त्र दृष्टि से बड़ा दोष आता है चांडाल कह रहा है कि उसके चरण की धूली कहीं मेरे मांस में न पड़ जाए उससे मेरा मांस अपवित्र हो जाएगा इतनी सावधानी की अपेक्षा है धर्म में धर्म दिखावा नहीं है धर्म एक दृष्टि है धर्म एक त्याग है धर्म एक तत्व है और यही भारतीय परंपरा सदा से रही है उसमें पर निश्चित हो करके ही हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं नहीं तो जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकेंगे आप कहेंगे यह तो बड़ी कठिन बात आपने कह दी आज के युग में कैसे धर्म पर हम खड़े रहें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? भारतीय परंपरा कहती है तुम अपने को कमजोर पहले मान लो फिर उपाय हम बता देंगे हाँ हम धर्म पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं पर कमजोर हैं हम मोक्ष चाहते हैं पर संसार की वासना नहीं छोड़ पा रहे हैं कहा कि जब कमजोर व्यक्ति है और वह किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है तो समर्थ की शरण लेनी चाहिए अपनी अहमता फिर छोड़ दो जिसने प्रतिज्ञा की है अहम तमाम सर्वपापेभ्यो पापेभ्यो मोक्ष गीता उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि सच्चाई से मेरी शरण में आओ सच्चाई से परमेश्वर की शरण को स्वीकार करो परमेश्वर कहता है तुम चिंता मत करो उसके जिम्मेदारी मेरी है यह मेरी गारंटी है भक्ति सार्थक होगी वहाँ भी सच्चाई होनी चाहिए झूठ लाने से वहाँ भी काम नहीं चलेगा वहाँ भी घूस से काम नहीं चलेगा तुम लड्डू चढ़ा दोगे इतने से काम नहीं चलेगा तुम अपनी अहमता छोड़ कर के परमेश्वर की शरण स्वीकार करो